पत्रावली चार श्रीमती एफ एच लेगेट को लिखित शिकागो 26 नवंबर 1899 प्रिय श्रीमती लेगेट आपकी कृपा विशेषतः आपको कृपा पूर्ण पत्र के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं अगले बृहस्पतिवार को शिकागो से रवाना हो रहा हूँ और इसके लिए टिकट तथा बर्थ का इंतजाम कर लिया है कुमारी नोबल यहाँ बहुत अच्छी तरह से है और अपना रास्ता बना रही है अभी उस दिन मैंने अल्बर्टा को देखा वह अपने यहाँ के आवास का एक एक क्षण आनंद से गुजार रही है और बहुत खुश है कुमारी एडम्स जैन एडम्स तो सदा की भांति मेरे लिए देवदूत ही हैं चलने के पहले मैं जोजो को तार भेजूंगा और रात भर पढूंगा। आपको तथा श्री लेगेट को प्यार आपका चिर स्नेहबद्ध विवेकानंद चार श्रीमती एफ एच लेगेट को लिखित शिकागो तीस नवंबर अठारह सौ निन्यानवे माँ मादाम के आगमन के अतिरिक्त और कोई नया समाचार नहीं है काश कि मैं उनसे कई बार मिला होता एक विशाल चीड़ तरु को भीषण झंझा के विरुद्ध लड़ते हुए देखना एक भव्य दृश्य है है ना आज रात मैं यहां से चल दूंगा ये पंक्तियां शीघ्रता में लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेरा इंतज़ार कर रहे हैं श्रीमती एडम सदा की तरह कृपालु है मार्गट आनंद पूर्वक है कैलिफोर्निया पहुंचकर और समाचार दूंगा सेंस को प्यार आपका पुत्र विवेकानंद भगनी निवेदिता को लिखित लॉस एंजल्स 6 दिसंबर 1899 सौ निन्यानवे प्री तुम्हारी छठी तारीख आ पहुँची है किंतु उससे भी मेरे भाग्य में कोई खास अंतर नहीं हुआ है क्या तुम यह समझती हो कि स्थान परिवर्तन से कोई विशेष उपकार होगा किसी किसी का स्वभाव ही ऐसा है कि दुख कष्ट भोगना ही वे पसंद करते हैं वस्तुतः जिन लोगों के बीच मैंने जन्म लिया है यदि उनके लिए मैं अपना हृदय न्यौछावर नहीं कर देता तो दूसरे के लिए मुझे वैसा करना ही पड़ता इसमें कोई संदेह नहीं है किसी किसी का स्वभाव ही ऐसा होता है क्रमशः यह मैं समझ रहा हूँ हम सभी सुख के पीछे दौड़ रहे हैं यह सत्य है किंतु कोई कोई व्यक्ति दुख के अंदर ही आनंदान आनंदानुभव करते हैं क्या यह नितांत अद्भुत नहीं है इसमें हानि कुछ भी नहीं है केवल विचार करने का विषय इतना ही है कि सुख दुख दोनों ही संक्रामक है इंगरसोल ने एक बार कहा था कि यदि वे भगवान होते तो रोगों को संक्रामक न बनाकर स्वास्थ्य को ही वे संक्रामक बनाते किंतु स्वास्थ्य भी रोगों की तुलना में समान भाव से संक्रामक है यह महत्वपूर्ण बात एक बार भी उनके ध्यान में नहीं आई विपत्ति तो यही है मेरे व्यक्तिगत सुख दुख से जगत का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है केवल मुझे इतना ही देखना है कि वे दूसरों में संक्रमित न हो यही एक महान तथ्य है जो ही कोई महापुरुष दूसरे मनुष्य की अवस्था से दुखित होते हैं वे गंभीर बन जाते हैं अपनी छाती पीटने लगते हैं और सबको बुलाकर कहते हैं तुम लोग इमली का पान पियो बना पियो अंगार फाको शरीर पर राख मलकर गोबर के ढेर पर बैठे रहो और आँखों से आंसू भरकर करुण स्वर से विलाप करते रहो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन सभी में त्रुटियाँ थीं वास्तव में थी यदि जगत के बोझ को अपने कंधों पर लेने के लिए तुम यथार्थतः प्रस्तुत हो तो पूर्ण रूप से उसे ग्रहण करो किंतु यह ख्याल रखो कि तुम्हारा विलाप एवं अभिशाप हमें सुनाई न दे तुम अपनी यातनाओं के द्वारा हमें इस प्रकार भयभीत न करो कि अंत में हमें यह सोचकर सोचना पड़े कि तुम्हारे निकट न जाकर अपने दुख के बोझ को लेकर स्वयं बैठे रहना ही हमारे लिए कहीं उचित था जो व्यक्ति यथार्थ में जगत का बोझ अपने ऊपर लेता है वह तो जगत को आशीर्वाद देता हुआ अपने मार्ग में अग्रसर होता रहता है वह न तो किसी की निंदा करता है और न समालोचना ही इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जगत में पाप का कोई अस्तित्व न हो प्रत्युत उसका कारण यह है कि उसने स्वेच्छा पूर्वक स्वतः प्रवृत्त होकर उसे अपने ऊपर लिया है यह मुक्तिदाता ही है जिसे अपने मार्ग पर आनंदपूर्वक चलना चाहिए मुक्ति कामी के लिए यह आवश्यक नहीं है आज प्रातः काल केवल यही सत्य मेरे सम्मुख प्रकाशित हुआ है यदि यह भाव स्थायी रूप से मेरे अंदर आकर मेरे समग्र जीवन में छा जाए तब कहीं ठीक होगा दुख के बोझ से जर्जरित जो जहाँ कहीं भी हो चले जाओ अपना सारा बोझ मुझे देकर तुम अपनी इच्छानुसार चलते रहो तथा सुखी बनो और यह भूल जाओ मेरा अस्तित्व किसी समय था सदा प्यार के साथ तुम्हारा पिता विवेकानंद 440 श्रीमती ओली बुल को लिखित 12 दिसंबर 1899 सौ प्रिय श्रीमती बुल आपने ठीक ही समझा है मैं निष्ठुर हूँ वास्तव में बहुत ही निष्ठुर हूँ किंतु मुझमें जो कोमलता आदि है वह मेरी दुर्बलता है काश यह दुर्बलता यदि मुझमें कम होती बहुत कम होती आय यही है मेरी दुर्बलता तथा यही है मेरे सभी दुखों का कारण अच्छा नगरपालिका हम लोगों से कर वसूल करना चाहती है ठीक है वह मेरी गलती है कि मैंने मठ को एक न्यास प्रलेख डेडअप ट्रस्ट द्वारा जनता की संपत्ति नहीं बनाया अपने वस्तुओं के प्रति मैं कटु भाषा का प्रयोग करता हूँ इसके लिए मैं दुखित हूँ किंतु वे लोग भी यह अच्छी तरह जानते हैं कि संसार में और किसी की अपेक्षा है अपेक्षा मैं ही उन्हें अधिक प्यार करता हूं। यह सच है कि मुझे दैवीय सहायता मिली है किंतु ओह उस दैवीय सहायता के एक एक कण के लिए मुझे अपना एक एक शेर खून देना पड़ा है उसके बिना शायद मैं अधिक सुखी होता और अच्छा मनुष्य हुआ होता वर्तमान परिस्थिति बहुत ही अंधकार में प्रतीत होती है किंतु मैं योद्धा हूँ युद्ध करते करते ही मैं मरूँगा हार नहीं मानूँगा इसी कारण तो बच्चों पर मैं नाराज़ हो जाता हूँ मैं तो उन्हें युद्ध करने के लिए नहीं बुला रहा हूँ मैं तो सोच सिर्फ यह चाहता हूँ कि वे लोग मेरे युद्ध में बाधा ना खड़ी करें अपने भाग्य के प्रति मुझे कोई भी द्वेष नहीं है किंतु हाय मैं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति मेरे बच्चों में से एक भी मेरे साथ रहकर सभी प्रतिकूल अवस्थाओं में संग्राम करता रहे आप किसी प्रकार की दुश्चिंता न करें भारतवर्ष में किसी भी कार्य के लिए मेरी उपस्थिति आवश्यक है पहले के अपेक्षा पहले की अपेक्षा मेरा स्वास्थ्य अब काफ़ी अच्छा है शायद समुद्र यात्रा से और भी अच्छा हो जाए खैर इस समय अमेरिका में पुराने मित्रों से मिलने के सिवाए और कुछ काम मैंने नहीं किया मेरी यात्रा का खर्च जो के पास से मिल जाएगा इसके अतिरिक्त श्री डेगेट के पास मेरे कुछ पैसे हैं भारत में कुछ दान मिलने की मुझे आशा है भारत के विभिन्न प्रांतों के अपने मित्रों में से किसी से भी मैं नहीं मिल पाया मुझे आशा है कि पंद्रह हजार रुपये एकत्र हो जाएंगे जिससे पचास हजार पूरे हो जाएंगे फिर इसको जनसंपत्ति का करार दे देने से नगर पालिका की कर से मुक्ति मिल जाएगी यदि मैं पंद्रह हजार नहीं एकत्र कर सकता हूँ तो यहाँ पर प्राणोत्सर्ग कर देना बेहतर है बजाय अमेरिका में समय गवाने के जीवन में मैंने अनेक गलतियां की है किंतु उनमें प्रत्येक का कारण रहा है अत्यधिक प्यार अब प्यार से मुझे घृणा हो गई है हाँ यदि मेरे पास भक्ति बिल्कुल ना होती वास्तव में मैं निर्विकार और कठोर वेदांती होना चाहता हूँ जाने दो यह जीवन तो समाप्त ही हो चुका अगले जन्म में प्रयत्न करूँगा मुझे इस बात का दुख है खासकर आजकल कि मेरे बंधुओं को मेरे पास से आशीर्वाद की अपेक्षा कष्ट ही अधिक मिला है यह शांति और निर्जनता की खोज मैं बहुत समय से कर रहा हूँ मैं कभी प्राप्त न कर सका अनेक वर्षों पूर्व मैं हिमालय गया था मन में यह दृढ़ निश्चय करके कि मैं वापस नहीं आऊँगा इधर मुझे समाचार मिला कि मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली फिर मेरे दुर्बल हृदय ने मुझे उस शांति की आशा से दूर फेंक दिया उसी दुर्बल हृदय ने जिन्हें मैं प्यार करता हूँ उनके लिए भिक्षा मांगने मुझे भारत से दूर फेंक दिया और आज मैं अमेरिका में हूँ शांति का मैं प्यासा हूँ किंतु प्यार के कारण मेरे हृदय ने मुझे उसे न पाने दिया संग्राम और यातनाएं यातनाएं और संग्राम खैर मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होने दो और जितने शीघ्र यह समाप्त हो जाए उतना ही अच्छा है लोग कहते हैं कि मैं भावुक हूँ किंतु परिस्थितियों के बारे में सोचिए तो सही आप मुझसे कितना स्नेह करती हैं आप मुझ पर कितनी कृपा रखती हैं फिर भी मैं आपके दुखों का कारण बना इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ किंतु जो होना था हो गया जब उसका कोई उपाय नहीं अब मैं ग्रंथियाँ काटना चाहता हूँ या इसी प्रयत्न में मर जाऊँगा आपकी संतान विवेकानंद पुनश्च महामाया की इच्छा पूर्ण हो सैन फ्रांसिस्को होकर भारत जाने का खर्च मैं जो से मांगूंगा, यदि वह देगी तो शीघ्र ही मैं जापान होते हुए भारत के लिए प्रस्थान करूंगा। इसमें एक माह लग जाएगा आशा है कि भारत में काम चलाने लायक या उसे सुप्रतिष्ठित करने लायक दान वहां इकट्ठा कर सकूंगा। काम की आखिरी अवस्था बहुत ही अंधकारमय और बहुत ही विश्रृंखल दिखाई दे रही है अवश्य मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा था किंतु आप यह कदापि न सोचें कि मैं एक क्षण के लिए भी ऋण छोड़ दूँगा भगवान आपको आशीर्वाद दे, काम करते करते आखिर रास्ते में मरने के लिए प्रभु मुझे यदि अपने छकड़े का घोड़ा भी बनाए तो भी उनकी इच्छा पूर्ण हो अभी आपका पत्र पाकर मैं अति आनंदित हूँ जो मुझे बहुत वर्षों तक नहीं मिला वाह गुरु की फतह गुरुदेव की जय हो हाँ जैसी भी अवस्था क्यों ना हो आए जगत आए नरक आए देवगण आए माँ आए मैं संग्राम में लड़ता ही रहूँगा हार कदापि नहीं मानूंगा रावण ने साक्षात भगवान के साथ युद्ध कर तीन जन्म में मुक्ति लाभ किया था महामाया के साथ युद्ध करना तो गौरव की बात है भगवान आपका एवं आपके सभी इष्ट मित्रों का मंगल करे मैं जितना योग्य हूँ उससे अधिक अत्यधिक आपने मेरे लिए किया है क्रिश्चियन तथा तुरानंद को मेरा प्यार आपका विवेकानंद